भाइयों और बहनों एक भाई लिखते हैं इसमें ये खत तो लड़की पढ़ रही थी उसमें मैंने लिया वो लिखते हैं कि मैंने थोड़े खेमे और कन्नाट वगैरह वो एक कोई मुसलमान भाई के पास से लिया होगा अब वो तो चले गए तो दिया तो था पिछले वो कैसे भी हो लेकिन वहाँ जो कैंप चलती थी वहाँ गया लेकिन अभी तो वो तो हर नहीं आते हैं वो तो चले गए लेकिन उनका रह गया है तो कहाँ रखना चाहिए बात है बात तो ठीक है वो कुछ थोड़ा निकल जा सकते हैं कभी तो चले गए तो हम उसको देकर हासिल करके बेच जाए तो चोरी होगी तो वो तो शरीफ आदमी हैं तो पूछते हैं कि इसका क्या करना चाहिए तो उसका तो कोई मेरे पास तो इंतज़ाम है नहीं है मैं वो चीज़ ले सकूँ वो तो होम डिपार्टमेंट की बात है तो सरदार जी से पूछ लेना चाहिए और इनका पीछे कोई जो ऐसा काम करने वाले हैं तो मेरे ख्याल नहीं तो लोग शायद नियुक्त हो गए हैं उनको भी पूछ सकते हैं तो आराम से वो ले लेंगे उनके पास दशक ले लेना मिल गया है तो पीछे जब वो हाथ में आ जाएंगे उनका नाम था तो पता चले या तो उनको पहुंचा देना होगा या तो उनकी कीमत वो तो हुआ आज मेरे पास अलीगढ़ में तो यूनिवर्सिटी है अब तो सब तो वाने जाते हैं जो पश्चिमी पंजाब में या तो सरहली सूबे में जो विद्यार्थी पढ़ते थे वो तो पहुंच नहीं सके यानी आए वो नहीं आ सकते हैं ऐसी हमारे हालत हो गई है बाकी तो उनकी यूनिवर्सिटी वहाँ क्यों ना आ सके लेकिन अभी तो ऐसा है कि वो कैसे जाए और वहाँ कैसे आ सके तो नहीं आए हैं तो काफी तो जगह ऐसी बड़ी है लेकिन वहाँ जितने लोग हैं उनके दिन में ऐसा हुआ चलो हम तो कुछ तो करें क्योंकि पाकिस्तान तो हो गया है पीछे आपस आपस में झगड़ा क्या और इतने आदमी पाकिस्तान से चले जाएं हिंदू सिख और पीछे यहाँ जो मुसलमान पड़े हैं वो चले जाएं तो वो उनको डर होता है तो वो कहते हैं कि हम चले जाएं तो उनका इरादा तो ऐसा हुआ कि अभी हम वहाँ जाकर मुसलमानों के पास से कमलिया वगैरह ले लें और उनको दे दें जो हिंदू परेशान होकर पीछे आ गए है और कैंप चल रही है तो वहां ज्यादा के मनों उनको उसकी डरका तो है तो उनको दे देने वो मत करो उससे क्या फायदा है थोड़ी मिल जाएगी अच्छा है मोहब्बत तो बताता है लेकिन सच्चा आपका तो काम ये है कि वहाँ जाकर मुसलमानों से कहो कि उनको आना क्यों पड़ता है एक भी हिंदू अपनी जगह से क्यूँ छूटता है कभी कुछ भी डर है इसलिए तो आता है मेरे पास तो इतना बड़ा ढेर पड़ा है कागजों का कि जिसकी शिकायत ही शिकायत भरी है और सबकी सब, सब शिकायत तो झूठी है झूठी तो उसमें है ही ऐसा मुझको लगता है अतिशयोक्त तो होगी लेकिन अतिशयुक्त तो होते हुए भी उसका जो मूल है वो तो ठीक से तो वो क्यों वहां से बाकी तो उनको वापस बुलाओ ऐसा अगर करें और वैसे ये करेंगे यहाँ से कि जो मुसलमान चलेगी वो अपने घरों में रहें तो बस हम कभी लड़े ही नहीं थे हमारे बीच में कभी झगड़ा ही नहीं हुआ था ऐसा हम पीछे बता सकते तो नाक कट गया है कल पीछे नाक साबित हो जाएगा ऐसा मैंने उन को कहा है तो उन लड़कों को तो कहते तो है ठीक तो किट क्या करते है वो तो नहीं तो जाने लेकिन मैंने तो कहना चाहिए वो कह दिया आज जो मैं बात तो आप लोगों को करना चाहता हूँ तो तो बेच सकते है हैं। और रेलगाड़ी की टिकट भी क्या दरकार है बगैर टिकट के हम चली जाए जिधर जाना चाहते है तो जाते थे और उसे जबरदस्ती भी करते थे उस जमाने में जो कोई ये आपस आपस में तो हम इतना नहीं डरते थे लेकिन ये एक हो गया था कभी स्वाज मिल गया है क्या चाहिए तो ऐसा वो लोग करते थे तो मैंने काफी लिखा उसका असर हुआ कि अभी वो बंद हो गया और सब टिकट लेकर पैसा लेकर उसे चलते थे लेकिन अभी मैं सुनता था कि वो तो कुछ दिन ऐसा चला गया अब फिर ऐसे हो गया है और अभी तो सारे हिन्दुस्तान में देश पहचाओ यूनियन में तो काफी लोग भगे थ्रिक चलते और पीछे बड़े बड़े लोग हैं वो भी समझते हैं कभी तो रेल हमारी हो गई हो गई इसमें तो कोई शक नहीं है तो हम ऐसे ही बेच सकते हैं उसमें इसका नतीजा ये हो गया है मैं कल सुना के करीब आठ करोड़ रुपया की तो बर्बादी हो गई अभी आठ करोड़ रुपया किसको कहते हैं एक करोड़ रुपया पच्चीस कहते हैं कांग्रेस में जब एक करोड़ रुपया हमको इकट्ठा करना था तो कितनी परेशानी हुई कितने लोगों को निकलना पड़ा और उसमें तो मैं वो इकट्ठा करनी बिठा ना तो घर घर जाकर घूमता था और साथ दूसरे आदमी को ले जाता था तब तो बड़ी मुसीबत से एक करोड़ रुपया जमा हो सके ऐसे हम गरीब लोग आज तो हमारे पास करोड़ रुपया का खर्च कर लेते हैं मिल गया है और से करें, इसका कोई पता नहीं चलता है तुम कि हमने ए, काम नहीं कर लिया है लेकिन अभी हाथ तो में आ पड़ा है, तो हम सकते नहीं तो इसमें लोगों के दिन में वैसा आ गया किराया क्या देना था मुफ्त चले जाएं और सेल करें या तो कुछ काम के लिए जान जाए वो सब हिसाब से तो वो बस बिल्कुल लूट है और इस तरह से तो हिंदुस्तान ताराज हो जाएगा पीछे हमारे पास न रेलगाड़ी होगी न कुछ भी होगा और पीछे लोग रोएंगे कि अभी हम कैसे जाएं और कहाँ जाए कैसे जा सकते हैं आठ करोड़ रुपया किसको के थे रेल में तो इतना हमको मिलता था कि जिससे वो तो भारतीय कंपनी उस कंपनी को ब्याज यहाँ से छूट मिल जाता था इतनी कमाणी होती थी उसमें क्योंकि काफी लोग करोड़ों लोग जब चले जाते हैं रेलगाड़ी में और उसका पैसा देना पड़ता है कोई तो जाते थे उस जमाने में भी कोई कोई भी आरती ऐसे नहीं जाते थे ऐसा नहीं था लेकिन बहुत कम जा सकते थे क्योंकि उसका हिसाब रहता था इंस्पेक्टर रहते थे, थे वो सब चलता था इसलिए बहुत लोग हजारों की तादाद में लोग मुफ्त में नहीं जा सकते थे आज तो ऐसा हो गया गार्ड है तो गार्ड को मारो उसको गाली दो इंजन ड्राइवर कौन है उसको तो इस तरह से आठ करोड़ रुपया तो चला गया और रोज मरोज पैसा का खर्च होता ही जाता है मुफ्त पैसा ट्रेन तो ऐसे चलती नहीं है उसमें कोल सा चाहिए इतने उसमें नौकर लोग पड़े हैं उनका डरमाया देना पड़े वो तो नहीं कह सकते कि अभी हमको वो कमाई नहीं होती है तो डरमाया तो खाएंगे कैसे किस से काम हो सकते हैं तो वो तो करोड़ों के काम है करोड़ों का खर्च होता है और करोड़ों रुपया हमको मिलते हैं तो उसमें से आखिर में वो वो नुकसान ही नहीं जाती थी रेल में ऐसा और नुकसानी नहीं चाहती थी उसका भी सवाल तो ये कि तीसरे दर्जे के जो मुसाफर थे उसके पास पैसे मिल जाते थे क्योंकि उनके पीछे खर्च तो बहुत कम और, और आमद तो बहुत बड़ी थी इसलिए हमको वो पैसे ही रह जाते थे कुछ भी नफ़ा मिलता था अभी नफा नहीं मिल सकता है अगर ऐसा चले तो तो जब मैंने कल सुना तो मुझको बड़ा डर्ट हुआ कि इस तरह से हम करेंगे तो पीछे हम अपने आप हर तरह से, से देखो वहां से लूट से लूट चले एक तो आप डर एक दूसरों को कटल करे एक को हटा दे उसमें भी करोड़ों का उसमें कोई फायदा तो पहुंच नहीं सकता है जब यहाँ से अपना घर को छोड़वा उन लोगों को पाकिस्तान भेज दो तो वो कोई मुफ्त जा सकते है और पाकिस्तान से यहाँ आते तो भी मुफ्त नहीं वो भी तो करोड़ों की तादाद में तो बर्बाद हो जाता है धन और पीछे इन लोगों को खाना खिलाना उनको पहनने का देना और उनके पास से काम तो अभी लेने की हम हम हमको इलम भी हासिल नहीं हुआ कि सबके पास से काम लेना है तो मुफ्त में हमारे ये सब खर्च करना पड़ता है तो ये कहा धनिक लोगों का मुल्क है हिंदुस्तान के इतना धन हम बस खर्चते ही जाए खर्च करते ही जाए तो तो हो तो नहीं सकता है तो उसको लगा कि उसको होगा कि एक भी को जो रेलगाड़ी में मुसाफरी करता है वो भगे पैसे से चाहे, उनको पैसे लेना ही चाहिए वो जमाने में जब अंग्रेजी हुकूमत चलती थी तो काफी लोग खा जाते थे सिपाही अमला लोग रेजे उसको भी कुछ पैसे दो तब तो टिकट तो मिल सकती सुना है वो तो जानता नहीं हूँ लेकिन वे तो तीसरे वर्ग में मुसाफरी करने वाला है। तो सबको पटाडो चल जाता था हरिद्वार में जब कुंभ के समय में चला गया तो उसको पता चला कि उस समाने में जो स्टेशन मास्टर है वो स्टेशन मास्टर कोई तब्दीली होती है नया को आना है तो उसको काफी रिश्वत देना चाहिए तब वो जा सकता है क्योंकि वहाँ तो उनको पैसे मिल सकते है रिश्वत के पैसे लोगों के पास से किसी के पास से तो हजारों उठ जाता था वो तो होता था अभी तो मेरे दिल में तो ऐसा है कि तो अभी तो हम सब सब शरीफ बने कोई रेलवे स्टेशन का मास्टर है या तो सिग्नलर है या तो इंजन ड्राइवर है या तो या तो इंस्पेक्टर है कोई भी हो सब गार्ड है तो वो सब लोगों को वो, वो प्रमाणिकता से हक से सच्चाई से जो पैसा मिलता है वो खाकर अपना अपना जीवन बसर करना चाहिए और लोगों का पैसा छीन माननी चाहिए और इसी तरह से जो मुसाफर है तो मुसाफिर अपनी चीजें ऐसा समझकर रेलगाड़ी को इस्तेमाल करें उसको साफ रखें उसमें थूके नहीं वो फूकना नहीं चाहिए इस, इस जगह पर थूके नहीं खामुखा चेन न चलावे और पैसा बगैर दिए हुए एक भी आदमी मुसाफरी न करे इस तरह से होना चाहिए तब तो कह सकते हैं कि हमको सच्ची आशा मिली है लेकिन अभी देखना ये है कि हजारों लोग मैं कहता हूँ तो हजारों लोग तो सुनने वाले नहीं है या तो लाखों लोग जो मुशावरे करने वाले हैं उनको कौन सुनाएगा तो, तो में, में मैंने तो मैं भी अगर हूँ माना कि रेलवे मैनेजर हूँ या तो वो वो, वो मैं मिनिस्टर हूं रेलवे का तो मैं तो सब सब लोगों को जितने मेरे माटेहट रेल में पड़े हैं मैनेजर वगैरह उनको हुक्म दे दूंगा कि जब लोग इस तरह से चलते हैं वो तुमको पटा चले तो लोगों को खेल दो हम तो मारपीट तो नहीं कर सकते अभी तो चीज आपकी है रेल आपकी है हम भी आपके है आपके नौकर पड़े लेकिन आप नौकर को खाना नहीं देंगे आप रेल पर मुफ्त भी बेचना चाहें तो इस तरह से हम आपको ले नहीं जाएंगे तो मैं तो कहूँगा की डंगल पड़ी है ट्रेन चली जाती है तो ट्रेन को खड़ी कर देंगे वहाँ और इंजन ड्राइवर को हुगम होगा कि वो इंजन को वहां से हटा दो इंजन ले जाएगा लेकिन ट्रेन वहां पड़ी रहेगी अगर वो मुफ्त में जाना चाहते हैं, तब उसे कोई किसी को न गाड़ी है किसी को न मजबूर करना है किसी को कुछ कहना ही नहीं है लेकिन ट्रेन वहाँ पड़ी रहेगी जब तक वो में बैठे है तब ये कोई बात नहीं है और ये तो एक बेशाना चीज है कि तो हम जैसे कि जंगली लोग पड़े हैं तो चलो गाड़ी को बंद भी कर सकते हैं खरी करो, खरी भी कर ले और उसमें करके लेकिन जब मैंने सुना और ये तो मैंने तो आपकी आपको यहाँ की बात सुनाई ना लेकिन मैं सुनता हूँ पाकिस्तान में भी वही चलता है तो क्योंकि आखिर में हम हम तो वही है यहाँ की हवा में पैदा हुए हैं यहाँ का नमक खाते हैं तो सब ऐसे ही पड़े हैं तो वहाँ भी ऐसे ही ट्रेन चलती है तो अभी दोनों बिल्कुल ताराज हो जाएंगे इस तरह से अगर ट्रेन की हम, हम किराया न दें और ट्रेन में मुसाफरी करें और रिश्वत खाएं और जिसको जो दिन में चाहे ऐसा करें जिसको मारना है उसको मारें तो पैसे हम बिल्कुल लुटेले लोग बन जाएंगे और, और हमारी जो कीमत बहुत बड़ी हो गई है वो कीमत बिल्कुल हमारी चली जाने वाली है तो मैं तो ये कहूंगा कि जितने लोग मेरी बात सुन सकते हैं और जो तो जो मिनिस्टर वगैरह हैं वो भी सुने और मैं तो इस चीज को जानकार आदमी हूं कि हैसियत से कह रहा हूं कि नहीं इस तरह से हमारी ट्रेन चलेगी नहीं ट्रेन को बंद करना होगा और खामो खा क्यों इंजन चलावे और कोर्सा चलावे और लोगों को मुफ्त में कहीं भी ले जाए मुफ्त में इस तरह से कोई लुक नहीं सकते